बोले नहीं प्रभु जी विश्वामित्र जी के मन में आया कि राजा के पुत्र हैं कभी भूख लगेगी कभी प्यास लगेगी ये अत्यंत कोमल हैं, जाएंगे, क्या करूं? इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को ऐसी विद्या प्रदान कर दी जिससे भूख नहीं लगेगी प्यास नहीं लगेगी उनके रंग में अंतर नहीं आएगा वो काले नहीं होंगे आवाहीन नहीं हो सकते कमजोरी नहीं आएगी जाते आ, लगे क्षुधा पिपासा बला और अति बला नाम की विद्या मंत्र ग्रामम गृहान बलामती बलांतथा न श्रमो न ज्वरों बाते न रूपस्य विपर्य न तो रूप में रंग में अंतर आएगा ना कमजोरी आएगी न भूख प्यास लगेगी भारतीय संत की महिमा देखिए आज भगवान भी भारतीय संत के आगे विद्या प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बन करके खड़ा है बला और अतिबला नाम की महाविद्याओं का उपदेश किया उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े सरयू और गंगा के संगम पर आए हैं जहां गंगा जी का और सरयू का संगम हुआ है वहां मरद और करूश देश का और अनंग देश का वर्णन किया राघव ये वो जगह है जहां भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर के भस्म किया यहीं पर इस ये अंग देश नाम है इसका यहां अनंग ने आकर के निवास किया इंद्र को जो ब्रह्महत्या लगी उस ब्रह्महत्या के निवारण के लिए इंद्र ने यहां पर अपने मल को त्यागा इसलिए मलद कहलाता है और हजारों घटों से स्नान करके अपने आप को पवित्र किया था इसलिए इसको करूस देश कहते हैं मलद और करूस देश का वर्णन किया हे एक यक्ष राज था जिसका नाम था सुकेतु उसकी पुत्री का नाम था ताड़का था तो यक्ष वो चाहता था कि मुझको ऐसा पुत्र प्राप्त हो दुनिया में जिसको कोई पराजित न कर सके परंतु पुत्र नहीं हुआ पुत्री हो गई उसने भगवान से शिकायत की भगवान मैंने तो पुत्र प्राप्त करने के लिए तब किया था ये पुत्री हो गई तो ब्रह्मा जी ने उसकी संतोष के लिए उस पुत्री में एक हजार हाथियों का बल भर दिया बोले देखने में तुम्हारी पुत्री जरूर है परंतु ये बड़े बड़े महारथियों को पराजित कर देगी एक हजार हाथियों का बल है तालटा इस तालटा का विवाह सुंद जब मुख्य पुत्र सुंद के साथ में हुआ इस सुंद महात्माओं को सताता था उनको मार करके खा जाता था एक दिन अगस्त जी महाराज ने क्रुद्ध होकर सुंद का वध कर दिया नाराज हो गई अपने पुत्र मारीच और सुबाह को लेकर के अगस्त जी महाराज को मारने दौड़ी अगस्त जी महाराज ने कहा ऋतुष्ट तू तु यक्ष होने के लायक नहीं तू तो राक्षसी हो जा उस दिन से ताड़का की गणना राक्षसियों में होने लग गई उसका व्यवहार अत्यंत क्रूर हो गया उसकी चेष्टाएं विकृत हो गई उसका जीवन उसका उद्देश्य हो गया कि जहां भी महात्मा मिले मार के खा जाए वो कहती थी मेरे पति को जिन महात्माओं ने मारा है उन महात्माओं को भोजन करने में ही मेरी तृप्ति होती है विश्वामित्र जी महाराज ने कहा रहा ये वो देश है जहां ताड़का का साम्राज्य चलता है जैसे भगवान राम ने अपनी प्रत्यंता को धनुष पर चढ़ा करके टंकार की इस धनुष की गर्जना धनुष की गर्जना को सुनकर के ताड़का दौड़ी दौड़ी भगवान को खाने के लिए आई राम जी संकोच में पड़ गए रामजी ने सोचा कि शास्त्र कहते हैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए स्त्री अवध्या होती है स्त्री सम्माननीय होती है यत्र नारियस्त पूज्यंते रमनते तत्र देवता जहाँ माताओं का सम्मान होता है वहां देवत्व तो रहता है वहां दिव्यता रहती है वहां शांति रहती है वहाँ संतति रहती है वहां समृद्धि रहती है और जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां दरिद्रता रहती है वहां दुर्भाग्य रहता है वहां कलह रहती है वहां कलियुग का वास होता है ये केवल कोरी ग्रंथ की बात नहीं है जहां जिन घरों में माताओं का तिरस्कार बहुत होता है वहां देख लेना सब कुछ होने पर भी घर आभा होगा कदाचित संपत्ति पूर्व जन्म के कारण हो भी जाए परंतु शांति नहीं मिलेगी संपत्ति हो सकती है साधन हो सकते हैं धन हो सकता है परंतु सुख और शांति नहीं होगा और जो लोग स्त्री पर हाथ उठाते हैं वो मनुष्य नहीं हो सकते कौ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हाथ उठा सकते हैं तो ये मान लेना कि कम से भी कम उतनी देर के लिए तो मनुष्य नहीं है जब तक दैत्य का भाव नहीं आएगा दानव का भाव नहीं आएगा तब तक पुरुष मनुष्य तो स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते मनुष्य कौन जो मनुष्यमृति को माने वो मनुष्य और मनुष्यमृति निषेध करती है स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए स्त्री का अपराध हो कोई भूल हो जाए तो उपेक्षा कर दे चुप हो जाए बोलना बंद कर दे परंतु हाथ नहीं उठाना चाहिए और यदि हाथ उठाता है तो मनुस्मृति का पालन नहीं करता है और मनुस्मृति का पालन नहीं करता है तो मनुष्य नहीं है राम जी के मन में तो आया कि स्त्री होने के कारण ये मारना मारने योग्य नहीं है मारूंगा नहीं स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता वो पुरुष क्या जो स्त्री पर हाथ उठाए दुष्टाम जी ने कहा नहीं नहीं राम तुम्हारा विचार ठीक नहीं है गो ब्राह्मण जहि जही दुष्टान ये अवला नहीं है इसमें एक हजार हाथियों का फल है और ये ये अच्छी स्त्री नहीं है दुष्टा है इसको मारना क्यों जरूरी बोले गौ और ब्राह्मण की रक्षा चाहते हो संत की रक्षा चाहते हो तो ताड़का को मारना पड़े जब तक ताडका नहीं मरेगी तब तक गऊ और ब्राह्मण की रक्षा नहीं हो सकती गऊ और ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त इसको मार दीजिए अरे राम जो शासक है उसको अपनी प्रजा की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़े तो करना चाहिए अधर्म्याम जही काक धर्मो ये अधार्मिक है। इसमें धर्म नहीं है राम जी ने कहा ब्रह्मो स्त्री को नहीं मारना चाहिए इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है पुराणों में कोई कथा नहीं है आज से पूर्व कभी किसी स्त्री को किसी पुरुष ने मारा नहीं है तो विश्वामित्र जी ने कहा राम इंद्र ने पूर्व विरोचन की पुत्री मंथरा को मारा था वो पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की मां पुलोमा का वध किया था वह इंद्र को मारना चाहती थी पहले भी वध किया है इसलिए मार दी थी भगवान राम ने विस्वामित्री जी की आज्ञा का पालन करते हुए एक ही बाण एक ही बाण प्राण हर हरलीना एक ही बाण के द्वारा ताडका को मार दिया एक ही बाण के द्वारा सुबाहू को मार दिया अब मालीच सामने आया तो भगवान ने सुबाहू को मारा ताड़का को मारा परंतु मालीच को नहीं मारा बिना फड़का एक बाण ऐसा मारा कि मारीच वहां से योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के नवरात्रि चल रही है तो सारे लोग व्रत करते होंगे इसलिए जयकारा लगाने में थोड़ी आवाज कम दिखाई दे रही है आजकल के तो व्रत करने वालों का जो फलाहार है ना वो भी बहुत हैवी होता है रोटी सब्जी दाल चावल तब भी थोड़ा कम कैलोरी होती है पर फलाहार करने वाले तो सवेरे से शुरू होते हैं और सोने तक चलती रहती है मशीन और फिर भी भी ये आजकल फलार है आज व्रत है उसको अंग्रेजी में कहते हैं फास्ट अंग्रेजी में कहते हैं फास्ट माने इतना तेज खावे रोटी ना रामचंद्र भगवान की भगवान राम की कथा रामायण की कथा ताड़का की कथा बिल्कुल सच्ची है परंतु तो जो घटना बाहर घटती है वो हमारे अंदर भी घटती है जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी आप ये मत सोचना कि सब कुछ बाहर ही बाहर है अंदर नहीं है हमने निवेदन किया था कि ये मन ही अयोध्या है और जब तक इस अयोध्या में इस मन रूपी अयोध्या में राम का अवतार नहीं होगा तब तक ये जीवन सफल नहीं होगा इस मन को अयोध्या बना में इस जीवन को अयोध्या बना में इस हृदय को अयोध्या बना अर्थात युद्ध नहीं द्वंद्व नहीं ईर्षा नहीं कपट नहीं छल नहीं छिद्र नहीं होना चाहिए कोई बढ़ता हो तो बढ़े कोई उन्नति करता हो तो करे हम क्यों जने कोई अच्छा करता हो करे बुरा करता हो करे उसकी चर्चा हम क्यों करें हमारा अपना समय उसके चक्कर में क्यों बर्बाद करें अक्सर लोग कहते हैं वो जलता है हमको देख कर के ऐसे व्यवहार में बोलते हैं कि हमको देख कर के वो जलता ऐसे बोलते हैं कि नहीं वो बहुत जलता है हमको देख कर के तो भैया जलता वो है हम तो नहीं जल रहे कौन जल रहा है बोले वो जल रहा है अरे कोई जलता हो तुम में दम हो तो पानी छिड़क करके उसकी जलन बुझाओ तुम क्यों परेशान हो रहे हो जल हो रहा है दूर है कोई वहां जल रहा है बेटा बेटा तुमको ताप क्यों आ रहा है तुम उससे प्रेम करते हो तो पानी छिड़क करके उसकी जलन बुझाओ और यदि उससे घृणा करते हो तो दूर बैठे बैठे खुश हो वो रहा है बोले हमको कोई फर्क नहीं कोई वही जले जियो चाहे सराह के जियो जीना पड़ेगा ही भैया जो हम कर्म करके आए हैं उनका निर्वाह उनका हिसाब बराबर हमको ही करना पड़ेगा चाहे करा हो और चाहे जीना ही है तो क्यों कराह करके जिए सराहते हुए जिए चाहे जैसे माहौल में भगवान ने हमको डाला है चाहे सुख हो चाहे दुख हो अपनी मुस्कराहट कम मत होने देना जब तक व्यक्ति मुस्कराता है तब तक भगवान के करीब है और जैसे ही मुस्कराहट गई माने भगवान से दूर हो गया बहुत गंभीरता से सुनने की बात है बिना मतलब के मुस्कराना भी अच्छा नहीं है परंतु आप चेहरे से भले ही मत मुस्कुराओ आपके हृदय में हमेशा आनंद भरा रहे प्रसाद भरा रहे प्रसन्नता भरी रहे और शायद पूरी दुनिया में केवल और केवल मनुष्य है जो मुस्कुरा सकता है और कोई दूसरा नहीं मनुष्य के अलावा कोई मुस्कुरा सकता है भगवत गीता में भगवान ने उत्तर दिया समाधान किया है जो प्रसन्न रहता है उसके यहाँ दुख नहीं आ सकते और जिसके यहाँ दुख हैं वो प्रसन्न नहीं रह सकता प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजाय हम अपना नियम बना ले की चाहे जो हो सागर सूख जाए पर्वत टूट जाए आसमान गिर जाए कुछ बने चाहे बिगड़े अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता अच्छा हो चाहे बुरा हमको तो मस्त रहना है हमको व्यस्त रहना है हमको प्रसन्न रहना है हमको खुश रहना है सिर्फ कराह करके मत जियो हाई हाई करके मत जियो किसी को आदमी का तो स्वभाव है वो अपनी कमियों को दूसरे के सर पर डालना चाहता है लोग भोजन करते हैं भोजन करते करते कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और अपने दांतों से ही अपनी कभी उंगली कट जाती है कभी जीभ कट जाती है ऐसा होता है कभी कभी हुआ और जिनके जीवन में नहीं हुआ होगा वो प्रणाम में है प्रणाम कर ले उनको अक्सर हुआ होगा कभी उंगली कट गई होगी कभी जीव कट गई होगी और जिनके जीवन में ये घटना नहीं घटी होगी सच बताएं तो बहुत जागरूक बहुत सावधान होंगे। हमारे साथ तो हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। हम बचपन में सुनते थे कि जब ऐसी घटना घटे कि अपने दांतों से अपनी जीव कट उंगली कट जाए तो घर में बोलते थे कि कोई हम, हमारी बुराई कर रहा है कोई जल रहा है हमको देख जैसे पागल बन है जीव हमारी उंगली हमारी असावधानी हमारी दांत हमारे मुख हमारा और उलाहना किसी दूसरे को दिया है, है। हमारी शब्दी आदती है हमारे जीवन का ये एक स्वभाव बन गया कभी कहेंगे व्यवस्था ठीक नहीं है कभी कहेंगे वो लोग ठीक नहीं है कभी कहेंगे समाज ठीक नहीं है बोले अरे साहब कल वह है अरे भैया बहुत क्या होता लोग बिगड़ गए समाज खराब हो गया जितने बड़े लोग हैं ना बूढ़े लोग हैं इनसे पूछ लीजिए तो छुटते ही बोलेंगे आज की पीढ़ी बिगड़ गई है इसको समूह नहीं है जीने का सलीका नहीं है और जो नए वाले हैं उनसे पूछिए क्या हाल है बोले जितने बूढ़े हैं ना बस पूछो बात ये पुराने लोगों की सोच तो पता नहीं कैसी है कि क्या अपनी कमी नहीं देख रहा है दूसरों की कमी देखता जाता है दूसरों की ओर देख रहा है अपनी और, और हमारे जीवन का भला हमारा कथा श्रवण करना हमारा सत्संग करना हमारा भजन करना तभी सफल होगा जब हम हमारी ओर देखने लग जाएंगे दूसरों को देखने से दूसरों के दोस्त बताने से हमारा भला नहीं होगा अभी होता है कि नहीं होता परंतु पहले देखते थे बर्तन साफ करने के लिए घर में एक होता था क्या जूना बोलते थे उसको हिंदी में जूना बोलते हैं बर्तन साफ करते हैं क्या बोलते हैं उसको बर्तन साफ करते थे तो क्या बोलते थे उसको आप क्या क्या बोलते हैं जूना खाता, खाता।, खाता।, खाता जो गंदा रहता है बेचारा अपने जीवन में सैकड़ों थालियों के सैकड़ों बर्तनों के मुंह चमका देगा परंतु तो भाई हमेशा गंदे ही रहेंगे वो हमेशा झूठा ही रहेगा हमेशा रहेगा गंदा रहेगा वो खाता कहो जूना कहो या जाबरा कहो मने नाम कुछ भी रख लीजिए बर्तन साफ करने के लिए कोई रबर का प्रयोग करते हैं कोई आँ... का प्रयोग करते हैं कोई कोई जाली जैसी आती है मार्केट से उसका प्रयोग करते हैं गांव के लोग नारियल का प्रयोग करते हैं भी भी है। है, पाउडर में उसे पीस दिया हो गया कुछ ही कर दीजिए नाम से माने अपने जीवन में हजारों बर्तनों का मुंह साफ करने वाला खुद गंदा रहता है हमारी जिंदगी उस जाबरे की जैसे न रह जाए दूसरों के दोष गिनाते रहे दूसरों की बुराई बताते रहे और अपनी बुराइयों को ध्यान ही ना जाए हम गंदे ही रह जाए ऐसा नहीं होना चाहिए सत्संग का मतलब है सन्मार्ग पर चलना सन्मार्ग का मतलब है वो सत्य सिद्धांत हमारे आचरण में आए कहीं हम ऐसे ना रह जाएं? कि दूसरों के दोस्त गिनाते गिनाते अपनी ओर देखने की फुर्सती न रह जाए अपने दोस्तों का निदान ही न कर पाए हमारा दिल अंदर से गंदा हो और बास्तना वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। अरे कौन कैसा है उसके अच्छा होने से हमारा भला नहीं होगा हमारा भला तो हमारे अच्छे होने से होगा और उसके बुरे होने से हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है उसी का बिगड़ेगा तुम अपनी संभालो दूसरे के चक्कर में मत पड़ो बोल ये सत्संग क्या है दर्पण है कभी कभी जैसे सीशा देखते हैं वैसे ही रामायण देख लिया करो कि मैं कहां हूं मेरे अंदर अहंकार है कि नहीं मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं मैं जलता हूं कि नहीं मैं दूसरों की बुराई करता हूं कि नहीं यदि मैं मैं भी निंदा करता हूं तो मैं अच्छा नहीं हूं मैं हूं ये हूं चाहे आप हो यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम कभी अच्छे नहीं हो सकते हमको अपनी प्रशंसा सुनने में सुख लगता है सुख मिलता है हम अच्छे नहीं हो सकते भैया और दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसको प्रशंसा अच्छी ना लगे अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है कि बुराई अच्छी लगती है लोग लोग निंदा करते हों एक साल बाद भी पता चल जाए ना उस आदमी ने ऐसे बोला था मुझको जब तक नहीं पता तब तक कोई फर्क नहीं है बराबर में बैठे हैं और कोई आके बोल जाए ना वो तो तुमको ऐसे बोलता है चाहे दो साल पहले बोला होगा तो तुरंत हमारा मन बदल जाएगा नजर बदल जाएगी और बोले वो तो बहुत है मेरी निंदा करता है मेरी बुराई करता है अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है ना ऐसा कोई है जिसको अच्छी ना लगती हो अपनी निंदा बुरी लगती है ना ऐसा कोई